वृत्ति सारूप्यम जो कहा इत्रत्र होता है इतरत्र यानी वित्थान अवस्था में पुरुष मन में वह वा होने वाली वृत्तियों से अभिन्न होता है अपने को उससे भिन्न नहीं देखता है इस कारण से वो एक अच्छी स्थिति नहीं हुई मिथ्या स्थिति हुई अपना स्वरूप नहीं देखना तो मिथ्या स्वरूप का वहाँ जो कारण वृत्तियाँ हैं वो रोकने योग्य है वो इसलिए कह रहे हैं कि पुनः वे वृत्तियाँ निरोधव्या रोकने योग्य हैं बहुत्व बहुत होने के कारण या बहुत होने पर भी बहुत होने पर रोकने योग्य है एकाद होती तो काम चल जाता इन बहुत अधिक होने से वो पुरुष को बाधित कर देती है बहुत क्षति यानी बहुत होने तो पर एकाद हो तो चल जाएगा ना पर एकाद नहीं होती है ढेर सारी है इसलिए रोकना आवश्यक है तो चित्तस्य निरोधव्यात चित्तृत्तया पुनः निरोधव्या बहुत सती चित्त के बहुत होने पर वृत्तियों को रोकना ये क्या हुआ भी? हाँ चित्त की वे वृत्तियाँ हाँ चित्त तावृत्तिया वृत्तियों के लिए है चित्त से निरोधव्या ये तो नहीं होगा ना वृत्ति या निरोधव्य होगा तो वो वृत्ति चित्ते है हाँ चित्त से बहुत्वे सती एक तो ये कर रहे हैं हाँ यानी चित्त के साथ बहुत का तो नहीं जोड़ रहे हैं ना संबंध चित्त के बहुत होने पर वे वृत्तियाँ रोकने योग्य ऐसा तो नहीं ना चित तो एक ही है तो चित की वे वृत्तियाँ बहुत होने पर रोकने योग्य है ऐसे यहाँ वही आ जाएगा कि बहुत तो पर कहा है ना तो एकाद तो चलेगी यानी एकाद वृत्तियाँ तो तब भी रहेगी हाँ हम्म हाँ इसलिए पुनः रोकने योग्य है वो क्योंकि वृत्ति सारूप बनाती है वो उसके लिए पुनः शब्द है और बहुत का मतलब है कि एक वृत्ति तो फिर भी चलेगी कोई ना कोई जब करेंगे जो भी करेंगे एक वृत्ति तो फिर भी चलनी है वो तो रोकी नहीं जाएगी जो दूसरी है बहुत है वो बाधक है वो रोकेगी अब तो उसको बता रहे हैं कि फिर कैसी होती है वो वृत्तय पंच तय्य क्लिष्टा अक्लिष्टा वृत्तियाँ पांच प्रकार की होती हैं और वे पाँचों क्लिष्ट और अक्लिष्ट इन दो प्रकार की भी हो जाती है तो कितनी हो गई ये दस हो गई यानी पांच क्लिष्ट हो गई पांच अक्लिष्ट हो गई तो दस हो गई कुल मिलाकर के तो बृतिया दस तहिया हो जाता वैसे पढ़ देना चाहिए था हाँ तो दस तहिया पढ़ देने पर क्या होता ना दस के अलग अलग करने पड़ते इससे हुआ कि एक ही चीज दो जैसी हो जाती है बस अलग से दस नहीं है दस में तो सभी अलग अलग होती दस विशेष हो जाते इसलिए नहीं पढ़ा है वैसे ही गिनती करेंगे तो दस हो जाएंगे पर एक बार में एक ही रहेगी वही वृत्ति क्लिष्ट है वही अक्लिष्ट है उसी समय नहीं होगी कहीं पर वही क्लिष्ट होगी कहीं पर अक्लिष्ट होगी इस तरह से रहेगा विभाग इसलिए कुल मिला के तो पाँच ही होगी वो हो। हाँ, एक ही वृत्तियाँ कहीं क्लिष्ट कहीं अक्लिष्ट होगी अब उसके लक्षण बता रहे हैं कि क्लिष्ट कौन सी होती है और अक्लिष्ट कौन सी वृत्तियाँ होती हैं क्लेश हेतु का कर्माशय प्रचय क्षेत्रीय भूता क्लिष्टा क्लेश हेतु का क्लेशा हे तो यस्य क्लेश यानि कारण हैं जिसके यानी पूर्वक जो वृत्तियाँ उठती हैं वो क्लेश हेतु वाली है क्लिष्ट है और दूसरा विशेषण दिया उसमें कर्माशय परिचय क्षेत्रीभूता कर्माशय के परिचय में यानी संग्रह में क्षेत्रीभूत खेत के समान यानी खेत में जैसे फसल उगते हैं तो चित्त की क्लिष्ट अवस्था में कर्माशय बनते हैं कर्माशय हाँ क्षेत्र में क्षेत्रीय खेत के समान होई हुई, समान होने वाली यानी चित्त की जिस अवस्था में कर्माशय उत्पन्न होते जाते हैं बुक लिस्ट है, दो लक्षण हो गए इसके लिस्ट के ही एक तो होगा अविद्या पूर्वक हुई और दूसरा परिणाम ये देती है कि उसके कारण क्ले कर्मा से उत्पन्न होते हैं ये क्लिष्ट वृत्तियाँ होती है यानी जब क्लेश रहेंगे तो कर्माशय बनेंगे वो कर्माशय फिर अगले जन्म के कारण होंगे अच्छे, अच्छे, अच्छे के भी बनेंगे बुरे के भी बनेंगे दोनों बनेंगे लेकिन वो अविद्यापूर्वक यदि हो कर्माशय तो वो अगले जन्म का कारण होता है ते सती मूले तद विपाको जाति आयुर्भोग आगे आएगा सूत्र यानी सती मूल्य मूल के रहते हुए अविद्या के रहते हुए तद विपा का उस कर्म के जो विपाक होते हैं वो जाति आयु भोग हुआ करते हैं उससे फल वो जाति आयु भोग हुआ करते हैं यानी वो अविद्या पूर्वक जो भी कर्म किए जाएंगे वो अगला जन्म कराएंगे नहीं बच सकते विद्या पूर्वक जो कर्मा से होंगे उत्पन्न उसे अगला जन्म नहीं होगा कर्माशित वो भी बनेगा लेकिन वो जन्म का कारण नहीं होता है लेकिन अविद्यापूर्वक जो अच्छे से अच्छे कर्म होंगे धर्म के भी यज्ञ के भी होंगे मान लो तो वो अगला जन्म ही दिलाएंगे और अगले जन्म में जाती भोग तीनों रहते हैं फिर भोग सुख दुख दोनों मिलके हुआ करते हैं तो ऐसी जो वृत्तियाँ हैं यानी क्लिष्ट जो वृत्तियाँ होती है एक तो वो क्लेश हेतु होती है क्लेश कारण वाला होती है क्लेश पूर्वक होती है और कर्मासे के चयन में संचय में खेत के समान होती है नहीं उत्पादक कारण होती है उसका कर्मासे का हाँ आपके वाले में जैसा है सारे घास होते हैं फिर दूसरा जो अक्लिष्ट वृत्तियां होती है वो कैसी होती हैं वो ख्याति विषया गुणाधिकार विरोधिन्या अक्लिष्टा जो अक्लिष्ट वृत्तियाँ होती है वो तो ख्याति विषय वाली होती है यानी विवेक ज्ञान वाली होती है जिसमें विवेक उत्पन्न होता है ख्याति यानी विवेक को कहते हैं तो विवेक पूर्वक वाली होगी, तो क्लेश तो क्लेश पूर्वक हो गई दूसरा विद्या पूर्वक विद्यापूर्वक यानि विवेकपूर्वक पूर्वक जो होती है और गुण अधिकार विरोधि गुण के अधिकार का विरोध करने वाली गुणों का अधिकार मतलब होता है फिर से अगला जन्मदिन यानी राग आदि उत्पन्न करने वाला हाँ ये गुण का अधिकार है इसमें राग उत्पन्न हो जाए गुण रागदेश आदि समझो गुण का अधिकार चल रहा है राग देश नहीं उत्पन्न होते हैं तो गुण अधिकार का विरोध हो गया हो रागदेश ही गुण के अधिकार हैं तो गुणा अधिकार विरोधि गुण के अधिकारों का विरोधिनी और विवेक विषय वाली जिसके विषय विवेक युक्त होते हैं ये वृत्तियां तो अक्लिष्टा अक्लिष्ट कहलाती हैं अब कह रहे हैं कि क्लिष्ट प्रवाह अपि अक्लिष्टा क्लिष्ट छिद्रेशु अक्लिष्टा भवन्ति, अक्लिष्ट अक्लिशिद्रेशु क्लिष्टा इति, क्लिष्ट प्रवाह अपि अक्लिष्टा क्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में पड़ी हुई आई हुई बीच में जो अक्लिष्ट वृत्तियां होती है और क्लिष्ट छिद्रेशु अक्लिष्टा भवंती क्लिष्ट छिद्रेशु अक्लिष्टा भवंती क्लिष्ट के वृत्तियों के प्रवाह में बीच में आई हुई क्लिष्टों के छिद्र रूप में वो अक्लिष्ट वृत्तियां होती है ऐसे ही अक्लिष्ट छिद्रेशु जो क्लिष्ट वृत्तियां होती है अक्लिष्ट प्रवाह में पड़ी हुई क्लिष्ट वृत्तियां अक्लिष्टों के छिद्र रूप में होती है कहने का मतलब है कि आप ये कर रहे थे कि मुझे समाधि लगानी है तपस्या करनी है जा कर के तपस्या करते करते क्या हो जाएगा ना शरीर थोड़ा दुर्बल हो जाएगा दुर्बल हो जाएगा तो क्या करेंगे दूध तो मिलेगा नहीं वहाँ पर घी ख़रीद के रख लेंगे फिर वो घी पता नहीं कहाँ से आएगा अच्छा से आएगा बाजार वाला होगा वो तो अच्छा नहीं मिलता है इससे अच्छा होगा वहीं पर ही गाय रख लेंगे सोच तो रहे थे कि समाधि लगानी है सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना है वहाँ कुछ भी नहीं होगा और बाद में आते आते हो गया कि वो गाय रखेंगे और गाय भी वहाँ तो मिलती नहीं है इतना कहाँ से लाएंगे? तो भैंस मिलती है तो भैंस रख लेंगे तो ये क्या हो गया अक्लिष्ट में क्लिष्ट वृत्ति आ गई और ऐसी हो गया कि किसी ने कहा कि हम दूध बेचा करेंगे आजकल तो सबसे अच्छा धंधा दूध का ही है खेती में भी इतना कोई विशेष लाभ नहीं होता है व्यापार में अच्छा होता है व्यापारों में अच्छे सामान नहीं होते हैं लेकिन सबसे अधिक दुकान तो दूध की चलेगी अभी हर जगह उसकी मांग है तो दूध की दुकान खोल लेंगे तो अब वो दुकान दूध को लाने लगा तो गाय बीमार हो जाएगी भैंस के लिए आदमी रखने पड़ेंगे दिन भर इसी में रह जाएंगे, तो संध्या कब करेंगे अवन कब करेंगे और कब काम कैसे होगा तो अब ये पहले क्लिष्ट वृद्धि चल रही थी दुकानदारी की चल रही थी फिर चलते चलते उसमें हुआ है तो बाका बड़ा बखेड़ा है ये काम अपने को नहीं होना है छोड़ो इसको तो अब ये अक्लिष्ट में क्लिष्ट घुस गई है फिर भी कोई चारा नहीं है तो दूध का वो तो करना ही पड़ेगा वो दूध का काम करते हुए वो दिख रहा है कि ये ठीक नहीं है इसमें यही ये, ये बाधाएँ निर्बाध रूप में नहीं होगा तो वो करना पड़ रहा है तो उसमें वो क्लेश यानी बना रहेगा ठीक नहीं है ये तो क्लिष्टों में अक्लिष्ट फंसी रहती है और अक्लिष्टों में क्लिष्ट फंसी रहती है समाधि लगाना ये करना है लेकिन अब बिना प्रबंध किए कहाँ बैठेंगे कोई बैठने नहीं देगा आश्रम पहले से होगा कि यज करने चला जाएंगे चले जाए करेंगे प्रचार कर लेंगे दो चार महीना और दस बीस हजार हो जाएगा लेकर के दे देंगे आप कार्यालय में आश्रम वालों चल मेरा प्रबंध कर देना और अपना फिर जान करेंगे साधना करेंगे तो अब यानी कि जब विवेक वैराय की बात कर रहे होते हैं उसमें लोग की बात घुस जाना वो हो जाएगी घुस जाएगी आ के इसको कहते हैं छिद्र हो जाना तो क्लिष्ट में अक्लिष्ट रहता है यानी पाप की बात जब कर रहे होते हैं तो कुछ न कुछ पुण्य करना करने की बात आ जाती है सारे के सारे चोर डाकू क्या होते हैं दान भी देते हैं ना बिना दान किए कोई नहीं रहता इनमें से कोई न कोई इसकी माता होती है कोई ना कोई भगवान होता ही होता है इनका तो सारे के सारे ये ये क्लिष्ट चोरी डाक जो कुछ भी है लेकिन वो जो दान देता है वो अक्लिष्ट है उसमें दया करता है किसी को छोड़ देता है बहुत गरीब देखा उसका घर नहीं लूटता है जो बहुत धनबान देखता है उसके लूट लेते हैं उसकी रक्षा करता है तो ही सामान्य रूप से उसके कर्म क्लिष्ट हैं अच्छे नहीं हैं उसके बीच में वो एक अच्छा काम कर लेता है ऐसे जो नक्सलवादी होते हैं वो पूरी व्यवस्था को तो भंग करते हैं सरकार की जो भी है लेकिन वैसे आदमी की वो रक्षा करते हैं उसको कुछ नहीं करते वो तो वो क्लिष्टों में अक्लिस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं। ऐसे ही आपकी विकास है इसमें अब अक्लिष्ट में क्लिस्ट है या क्लिस्ट में अक्लिस्ट है अभी नहीं पता लगा यानी तो भी जाती है अधिक है ऐसी जाती है ये क्लिस्ट में अक्लिस्ट अक्लिस्ट में क्लिस्ट दोनों तो ही है अभी कल आपने साफ कर दिया वो कोना फिर भी एक आधोचार रह गई होगी तो वो अक्लिष्ट में क्लिष्ट फंसी रह गई है और इधर वाला जिसमें किया ही नहीं वो सारे क्लिष्टों में अक्लिष्ट बची हुई है थोड़ी सी तो जैसे घास की स्थिति होती है ऐसे अंदर भी खेत है ये, चित्त भी हमारा खेत ऐसा ही होता है इसमें अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों रहते हैं किसी विषय में अधिक अच्छे विचार यानी अधिक लंबे समय के रहेंगे लेकिन उसमें कुछ भी ऐसे रहेंगे चित्र जो उसके विरोधी भी, भी रहेंगे वहाँ पर ऐसी बुरी योजनाएं भी रहेंगी लेकिन उसमें कुछ अच्छी रहेंगी साथ में रहेगी तो ऐसे चित इसीलिए का है जो खेत होता है खेत में जैसे घास भी और फसल दोनों होते हैं कभी अधिक रहते हैं फसल तो कुछ घास हो जाते हैं कभी अधिक घास होते हैं तो फसल मरते मरते से रहते जो स्थितियाँ खेतों की होती है वही अपने चित्त की होती है तो अब इसमें से पहचान की यही है कि जो हमको यानी राग द्वेश से युक्त करेगा अगले जन्म से युक्त करने वाले हैं जीने की अपेक्षा वाले जो चिंतन हैं विचार हैं वो क्लिष्ट हैं वो क्लिष्ट वृत्ति उसमें से हट जाने की मुक्ति समाधि विवेक वैराग्य वाली जो है विचार उसी में घर एक आदमी पूरी योजना बनाते हैं घर में जा के रहेंगे सुख से रहेंगे लेकिन हम हाँ संध्या रोज करेंगे हम नहीं पढ़ेंगे अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, उसको गुरकुल भेज देंगे उसका विवाह नहीं करवाएंगे अपने तो जाने की सोच रहा है अभी गुरकुल में कि मुझे तो गिरहस्थ में जाना है लेकिन अपने बेटे को जाऊँ भेजूँगा उसको नहीं गिरस्थ में जाने दूँगा तो ये क्लिस्ट अक्लिश्त में अक्लिष्ट तो ऐसे सभी क्षेत्रों में ये लगाने की है तो मुख्य पहचान इसकी है कि जो आप विचार लोक से संबंधित कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं क्लिष्ट हैं लेकिन उसमें शास्त्र का जो आश्रय लेते हैं धर्म का जो आश्रय ले लेते हैं गुरु का आश्रय ले, ले लेते हैं वो उतना भाग अक्लिष्ट हो गया ऐसी क्लिष्ट वृत्तियों में जो संस्कार कुंस्कारों के कारण दिन भर उल्टा सीझा सोचते रहते हैं लेकिन ये मानते हैं कि ये ठीक नहीं है इसमें और कुछ चीज़ सोच लेना चाहिए बीच में ये क्या है क्लिष्टों में अक्लिष्ट है वो, सोच से। हाँ वो सोच हाँ थे थे थे थे सोचते सोचते मैंने जो भी उल्टी सीधे कुछ भी योजना बना रहे थे लेकिन उस योजना में आपने कर दिया कि ये ठीक नहीं किया मैंने नहीं। कुछ और सोच लेता हूँ दो चार सूत्र पढ़ लिया कहीं और कुछ याद कर लिया उसी के निमित्त से तो वो क्लिष्टों में अक्लिष्ट हो गया तो ये स्थितियाँ रहेगी यानी जो क्लेशों से हटाएगी जो भी वृत्तियाँ वो सारी अक्लिष्ट समझे और जो भी क्लेशों से जोड़ेगी लोग से जोड़ देगी वो क्लिष्ट हो जाएगी हाँ क्लिष्ट प्रवाह पड़ित यानी क्लेशों के प्रवाह में पड़ी हुई क्लेशों के बीच में पतिता मैंने पड़ी हुई आई हुई है अपनी अकलिष्टा भी भी, भी, भी होती है क्लेशों के प्रवाह में प्रवाह में केवल एक ही जैसी वृत्ति नहीं होती है यानी विरोध वृत्तियां भी रहती है उसमें तो क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टा क्लिष्ट के प्रवाह में पड़ी हुई अक्लिष्टा भी होती है वो कैसी होती है क्लिष्ट छिद्रेशु अपि अक्लिष्टा तो क्लिष्ट के छिद्र रूप में यानी छिद्रों में वो अक्लिष्ट होती है उसका छेद रूप बन गई और इसी तरह से अक्लिष्ट छिद्रेशु तो अक्लिष्ट छिद्र में फिर ये पीछे वाले वाक्य है ना इतना पूरा बना लेंगे अक्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि क्लिष्ट प्रवाह पतिता हाँ क्लिष्ट हिद्रेशु अक्लिष्टा वबंती क्लिष्ट हिद्रेशु क्लिष्ट आती यानी पहली जैसी पंक्ति है ना ये अक्लिष्ट के लिए था दूसरी वाली यहाँ क्लिष्ट के लिए है हाँ इसको इस तरह से पूरा बना लेंगे तो एक अर्थ हो जाएगा इसने संक्षेप से छोड़ दिया करके अर्थ दोनों के एक जैसे ही यानी यानी क्लिष्टों के बीच में अक्लिष्ट वृत्तियाँ भी रहती है जो कि क्लिष्टों के छिद्र रूप में रहती है ऐसी क्लिष्टों के बीच में अक्लिष्टों के बीच में क्लिष्ट वृत्तियां भी रहती है जो कि अक्लिष्टों के छिद्र रूप में रहती है इस तरह से हाँ क्लिष्ट के प्रवाह में पड़ी हुई भी अक्लिष्ट वृत्तियां रहती है रहती हैं और वो क्लिष्ट के छिद्र रूप में क्लिष्ट को छेद करके रहती है उसका बाधक बन के रहती है वहाँ तो हाँ क्लिष्ट के प्रवाह में पड़ी हुई भी जो अक्लिष्टया है, जो, तो है जो लगा रहे हैं आगे के लिए वो जो है वो अक्लिष्ट में अक्लिष्ट के छिद्र रूप में है वो भी तो बोल रहे हैं आप फिर भी आप भी तो जो बोल रहे हैं के जो है, तो है, ताकि के में वो नहीं वो तो वही तो मैं भी कह रहा हूं ना कि उसके बीच में अक्लिष्ट भी रहती क्लिष्टों के बीच में अक्लिष्ट भी रहती है ठीक है वही है यानी क्लिष्टों में जो अक्लिष्ट रहती है वो अक्लिष्ट ही रहती है क्लिस्ट नहीं बनती है लेकिन उसका छेद बन के रहती है वो उसका बाधक बन के रहती है इस रूप में वहाँ रहती है हो तो जाएगा थोड़ा सा अगर वो करता है तो उतने उसको पुण्य मिल जाएंगे आपको भोज बहुत तेज भूख लग रही है और एक तिनका आपको दे दिया खा लीजिए पेट भर जाएगा क्या तो उतना ही समझो उसको भी होगा वो दिन भर तो डाका मार रहा है और थोड़ा सा दान कर रहा है तो उतने ही तो मिलेगा उसको आधा कर वो करेगा ही नहीं कभी आधा करेगा तो छोड़ ही देगा वो तो चोरी छोड़ देगा वो करता है इसलिए दान के दूसरे मुझे बुरा नहीं कहे अच्छे भी कहें मुझे इसलिए करता है वो पुलिस वाले आएंगे तो कम से कम छिपने तो दे देगा ये जिसको दान देंगे इसलिए वो देते हैं वो इस निमित्त से देते हैं तो वो पूरा पूरा चोरी में ही आएगा लेकिन ये मान के देता है कि नहीं मैं खराब काम करता हूँ कुछ तो अच्छा कर लूँ ऐसा मान के मनपूर्वक संकल्प से देता है तो अच्छा ही है यदि भी वो पूरा नहीं देगा फिर भी जितना भी देता है उतना ही मिलेगा उसको लेकिन मिल तो जाएगा कर्म तो ठीक है वो इसके आधार पर उसका समर्थन नहीं होना है कि फिर भी तुम ठीक है फिर चोरी करते रहो और तुम ठीक हो ऐसा नहीं है वो उसमें जो थोड़ा कर्म उसने किया है ना वो वो तो ठीक ही माना जाएगा उतना अगर उसका कर्म ठीक नहीं तो दूसरे का कैसे ठीक होगा कर्म विशेष होने के कारण ठीक है चलेगा वो और ऐसा भी नहीं है चोर डाकू आदि की जो यानी जो उसकी रुपए होते हैं संपत्ति होती है वो दूसरे के लिए भी हानिकारक ही होगी ऐसा नहीं है एक डाकू की संपत्ति लूट करके सरकार किसी दूसरे को दे देती है तू तो हानि थोड़े करेगी वो संपत्ति उसको किसी में अध्यापक को मान लो वेतन दे देती है तो वो अध्यापक थोड़े चोर हो जाएगा उसका उसकी संपत्ति उसको न, वो खराब नहीं करेगी वो स्वामित्व भेद करके कर दिया गया लेकिन वही डाकू यदि देगा ना उसको तो बर्बाद होगा वो वहाँ उसने स्वामित्व नहीं छोड़ा है इसलिए संपत्ति मुख्य नहीं होती है और उसमें स्वामित्व होता है मुख्य ऐसे करके लेना चाहिए यहाँ पर भी क्लिष्ट वृत्तियाँ यदि बीच में मान रहे हैं कि बाधक है ये ये ठीक नहीं है तो उससे भिन्न रहेगी वो प्रभाव करेगी वो विवेक उत्पन्न करेगी हाँ वो क्लिष्ट अक्लिष्ट जो आती है वो अक्लिष्ट ही रहेगी जैसे घास का उदाहरण है ना कि घास अच्छी वाली जो लगाई है उसमें भिजाती है उगया तो रहती तो बिजाती है ये वो वो सजाती नहीं होती है ना जितना भी आ गया, तो है। वो हाँ रहेगा वो अपने ढंग का नहीं होगा वो हाँ लेकिन उसका छेदक बन के है वो छिद्र में है वो पर स्वरूप से बदलती नहीं है वही रहती है तो दोनों भागों में यही नियम लागू हो जाएगा अच्छे में बुरे का बुरो में अच्छे का तथा जातीय का संस्कारा वृत्ति संस्कार वृत्तिरव संस्कारस्य संस्कार इति एवम् वृत्ति संस्कार चक्रम अनीशम आवर्तते तथा जातीय का संस्कारा यानी उस जाति के जो संस्कार होते हैं क्लिष्ट वाले जो संस्कार होते हैं या अक्लिष्ट जाति के जो संस्कार होते हैं अपने अपने जाति वाले वे वृत्ति भी रव यानी जिस प्रकार की वृत्ति है संस्कार भी वैसे ही बनेंगे दान की यदि वृत्ति हो रही है अनुभूति हो रही है तो संस्कार दान के बनेंगे चोरी की यदि वृत्ति बन रही है अनुभूति हो रही है तो संस्कार चोरी के ही बनेंगे वैराग्य की यदि वृत्ति बन रही है जान हो रहा है चल रहा है चित्त में तो वैरागी के संस्कार बनेंगे राग के विचार यदि चल वृत्ति बन रही है अनुभूति तो राग के संस्कार बन जाएंगे तथा जातीय का यानी वृत्ति की जाति के ही संस्कार बनते हैं तो इसीलिए वृत्तियों के द्वारा ही संस्कार बनाए जाते हैं और संस्कार से फिर जैसे संस्कार होते हैं उसी ढंग की वृत्तियां भी उत्पन्न विचार भी सोच भी वैसी उत्पन्न होते हैं अनुभूति भी यथा हाँ। जातीय का संस्कार चित्त में जिस जाति के संस्कार होते हैं वे वृत्ति के द्वारा ही किए जाते हैं बने बनते हैं और संस्कार ऐसे वृत्तियां और यानी वृत्तियों से संस्कार बनते हैं उसके अनुरूप और संस्कारों के अनुरूप वृत्ति उत्पन्न होती है दोनों एक जैसे ही हर समय बना करते हैं संस्कार से अच्छी वृत्ति नहीं उठेगी और अच्छी वृत्ति से संस्कार नहीं बनेंगे यानी बुरा सोचते सोचते ये सोचेगी अच्छे संस्कार हमारे बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा ज्ञान तत्व तो ज्ञान के यानी विवेक के संस्कार आपको चाहिए तो विवेक पर चिंतन मनन अध्ययन करना ही होगा विचार करने पड़ेंगे उसके बिना इसके संस्कार नहीं बनेंगे और यदि आपके पास संस्कार हैं अच्छे तो न चाहते हुए भी आप सोचेंगे ऐसा उस तरह के स्वाभाविक रूप से चिंतन वही उठेगा विवेक से इसीलिए क्या होता है ना कोई बालक होता है और क्यों घर छोड़ देता है बिल्कुल चला जाता है नौकरी धंधा नहीं करता है यहाँ तो उसको सिखाया नहीं अभी कोई लेकिन फिर भी अपने आप निर्णय ले रहा है उसके पीछे उसका संस्कार कारण है और कोई बताने पर भी नहीं ले रहा है तो उसके उल्टे संस्कार है वहाँ पर कारण और अब होता है कि फिर अगर ये संस्कार से वृत्तियाँ होती है और वृत्तियों से संस्कार होते हैं तो जैसे संस्कार हैं वैसी वृत्तियाँ बनती रहेगी फिर पुरुषार्थ का क्या मतलब होगा नई चीज़ कैसे आएगी तो नई के लिए है कि अगर बलात् करेंगे तो उस ढंग के संस्कार बनेंगे वो दबा लेंगे फिर उसे जो भी जिस तरह के बनाने हों वैसे बन जाएंगे ऐसे अच्छे संस्कार तो हैं लेकिन बुरी संगति लग गई अब तो अच्छे वाले संस्कार दब जाएंगे उससे बुरे वाले संस्कार बढ़ जाएंगे जा करके तो ऐसे नए वाले बल के कारण हो जाते हैं स्वाभाविक प्रवृत्ति वही रहेगी लेकिन प्रेरक जिस तरह के आ जाएगा उसकी वाली मात्रा उस यानी प्रेरणा से बढ़ाई जा सकती मात्रा ऐसे भेद हो जाएगा दोनों में नहीं प्रेरक नहीं रहेगा तो सामान्य रूप से यही नियम लागू होगा जैसे संस्कार हैं वैसी वृत्ति बनेगी और जैसे वातावरण है वैसे संस्कार बनेंगे कोई गंदगी में रहता हुआ शुद्ध चित्त रह जाएगा नहीं होगा कल को जाके बदलेगा वो बुरी संगति में रहते रहते अंततव धर्मात्मा नहीं रह सकता है तो संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं और वृत्तियों से संस्कार बनते हैं इत एवं इस प्रकार से वृत्ति संस्कार चक्रम वृत्तियों से संस्कार और संस्कारों से वृत्ति का जो चक्र है अनिशम आवर्तते पूरे दिन भर चलता रहता है दिन रात चलता है तदेव भूतम भूत चित्त अवशिताधिकारम आत्म, कल्पे। आत्म कल्पेन न्यवतिष्ठते तो इस प्रकार का चित्त जो अवशिताधिकार वाला होता है अधिकार जिसके अवसित हैं छूट गए हैं वो आत्मकल्पे न्यवतिष्ठते आत्मा के अनुरूप बन करके रहते हैं प्रलय बा गच्छती थी यानी इस यहीं जब विवेक के संस्कार से चित्त भर जाएगा तो उस स्थिति में क्या होगा वो चित्त अधिकार वाला हो जाएगा लौकिक अधिकार जो चित्त पर होते हैं वो मिट जाएंगे या लौकिक अधिकार से मिटे हुए चित्त की जो स्थिति होती है वो आत्मकल्प हो जाती है आत्मा के समान यानी आत्मा को हर समय स्वाभाविक रूप से धर्म ज्ञान वैराग्य इसकी प्रवृत्ति होती है तो चित्त भी उसके अनुकूल हो जाएगा राग आदि से हटा हुआ चित्त अवश्य अधिकार वाला चित्त यानी राग आदि दोषों से रहित चित्त कैसे रहता है आत्मकल्पेन में उत्तिष्ट थे आत्मा के अनुकूल बन कर के रह जाता है प्रलय वा गच्छति अथवा मरने के बाद वो प्रलय को प्राप्त समाप्त भी हो जाता है यानी जीवित है जब तक वो आत्मा के अनुकूल बन कर के रहेगा चित्त संस्कार दग्धबीज होने के बाद भी चित्त नष्ट नहीं होता है यानी मन तब भी रहेगा हाँ तद एवं भूतम इस प्रकार का होया हुआ यानी सुसंस्कारों से परिपूर्ण एवं भूतम अवशिताधिकारम चित्तम यह है यानी जिसके अधिकार राग आदि देश जिस चित्त के समाप्त हो गए ऐसे अधिकार वाले चित्त एवं भूतम मन ऐसे इतने का अर्थ लेंगे एवं भूतम पूरे का अर्थ ऐसे अवचिताधिकारम जिसके अधिकार समाप्त हो गए हैं ऐसे चित्त आत्मकल्पेन आत्मा के अनुरूप बनके के अवस्थित रहते हैं प्रलय बाग्छति अथवा प्रलय को अपने समय पर प्रलय को प्राप्त होते हैं ताह क्लिष्टा अक्लिष्टाश्च पंचदाह वृत्तिया तो इस प्रकार से क्लिष्ट और अक्लिष्ट से वे पांच प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं अब उनके नाम गिना देते हैं ये पांच प्रकार के जो नाम गिनाए वो कौन कौन से हैं? प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृतिया स्मृति प्रमाण एक विपर्य दो विकल्प तीन निद्रा चार और स्मृति ये पांच नाम हैं वृत्तियों के पांच प्रकार के जो पीछे बताए पंचतय ये पांच प्रकार की होती है अब प्रमाण भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होंगे विपर्य भी, भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होंगे विकल्प भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होंगे निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट होगी स्मृतियाँ भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो जाएंगी इस तो तरह से पांचों के दो दो विभाग होने पर ये दस विभाग हो जाएंगे अब इनमें से पहले को लेते हैं प्रमाण को कि प्रमाण वृत्तियाँ कौन कौन से है इनके भी विभाग हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगमह प्रमाणानि। प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण होते हैं और इनकी इस प्रकार की तीनों वृत्तियां इन तीन नामों से ही जानी जाती है प्रमाण वृत्ति कही जाएगी प्रत्यक्ष वाली जो वृत्ति है वो भी प्रमाण वृत्ति अनुमान वाली जो वृत्ति है वो भी प्रमाण वृत्ति और शब्द वाली जो वृत्ति है वो भी प्रमाण वृत्ति है तीनों वृत्तियाँ प्रमाण के अंतर्गत आ जाती है यानी शब्दों यानी स्वाध्याय कर रहे हैं पढ़ रहे हैं कुछ भी सुन रहे हैं किसी से उस समय जो वृत्ति बन रही है जैसे अभी है सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं तो ये अभी जो वृत्ति बतचित में चल रही है ये प्रमाण वृत्ति यानी शब्द के आश्रय से शब्द वृत्ति होती है ये प्रमाण है और ये आगम में आ जाएगा दूसरा है इसके आधार पर अब अनुमान करेंगे कितने दिन में अपना काम योगदर्शन पूरा हो जाएगा अगर इस तरह से पाठ चला थोड़े थोड़े तो, तो कई महीने लगेंगे अभी पीछे का ये जो हिसाब गिनने लग गए ये अनुमान वृत्ति आ जाएगी और ये क्लिष्ट में आ जाएगी अक्लिष्ट प्रभाव पति अगर ये अनुमान लगा लेना इतनी इस रूप में कितने दिन में पाठ पूरा होगा हाँ छः महीने लगेंगे या आठ महीने लगेंगे ये अक्लिष्टों लिस्ट क्लिष्ट जाएगी है ये प्रमाण के अंतर्गत क्योंकि अनुमान लगा रहे हैं तो ये अनुमान लेकिन प्रमाण वृत्ति में आ जाएगी इसी तरह से प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष अभी जो देख रहे हैं कि ठीक ठाक से हाँ ज्ञान हो रहा है बढ़ रही है स्थिति अच्छी हो रही है ऐसे यदि चलते हैं तो अपना काम हो सकता है ये प्रत्यक्ष अनुभूति है तो ये प्रमाण वृत्ति इस तरह से हो जाती है तीनों शब्द मने पढ़ कर के सुन कर के जो ज्ञान हो रहा है अभी सुन रहे हैं न कि ये पांच प्रकार की वृत्तियाँ होती है इसके दो विभाग होते हैं ये सब प्रमाण हैं हाँ इसके भी दो भेद हैं अभी जो पढ़ रहे हैं जितना ये जो ज्ञान हो रहा है ये शब्द प्रमाण आगम इसमें शब्द प्रमाण को जब घटाने लगेंगे तो इसमें जैसे अभी कहा ना कि ये वृत्तिया दस दस्तिया होना चाहिए सूत्र यदि हम निर्णय कर लेते कि यहाँ जो लिखा हुआ वो ठीक नहीं है इसको दस्तिया ही होना चाहिए था यदि हमारा निर्णय होता है तो ये अक्लिष्ट है शब्द प्रमाण में क्लिष्ट में हो जाएगा यह यानी और कहीं लिखा हुआ देख लेते हैं हम और वो यहाँ उपस्थित कर देते प्रमाण में तो ये शब्द प्रमाण में अक्लिष्ट वृत्ति हो क्लिष्ट वृत्ति हो जाती है अच्छा यानी जो भी उल्टा पुल्टा अगर इससे भिन्न करते हैं शब्दों से वो तो क्लिष्ट हो जाएगी शब्द प्रमाण में योजना हर समय अनुमान में आती है वो शब्द नहीं है वो, प्रत्यक्ष भी नहीं है शाब्दिक भी नहीं होता है शब्दों से तो जितना सुन रहे हैं उतनी जान जो है वो शब्दिक है इंकलिश्न में आएगा वो यानी ज्ञान के विरुद्ध यदि हो रहा है ना वो अब योगदर्शन इनका पढ़ना था पतंजलि का लेकिन आपने क्या है वो पढ़ने लग गए वशिष्ठ क्या है वो आठ प्रदीप का पढ़ ली इसके स्थान में योग प्रदीप का है आठ प्रदीप का है योग वासिष्ठ है जागदीशी है कई सारे है, बहुत सारे होते हैं इन चीज़ों को यदि ये योग को जानना है मुझे योग जानने के लिए इनको पढ़ लेते हैं शब्द अभी क्लिष्ट है शब्द प्रमाण क्लिस्ट में आएगा आ, क्लिष्ट में आएगा ये अक्लिष्ट है योग दर्शन जो पढ़ रहे हैं ये तो अक्लिष्ट है इसके नाम पर जो भी पढ़ लेते ये मिथ्या हो जाता फिर क्लिष्ट हो जाता होता, इससे योग का जितना ज्ञान होता उससे ज़्यादा ज्ञान होगा थोड़ी मोड़ी बातें तो रहती है ठीक ठाक नहीं अधिकतम बातें जो गलत हो जाती है तो ये शब्द प्रमाण में ऐसा अंतर आता है प्रत्यक्ष में जो सामने कर रहे हैं अनुभूति कर रहे हैं इंद्रियों से जो देख सुन रहे हैं ये प्रत्यक्ष प्रमाण में आता है अभी पहले इसको पढ़िए फिर भी करते हैं <clears throat> प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम ये तीन प्रमाण वृत्ति हैं अब प्रत्यक्ष के का पहले लक्षण बता रहे हैं इंद्रिय प्रणाली कया चित्तस्य सामान्य विशेष तशेषवधारण प्रदान नहीं सामान्य सामात्मन अर्थस्य विशेष अवधारण प्रधान वृत्ति प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रि प्रणाली क्या इंद्रि के माध्यम से प्रणाली माने नाली नाली माने माध्यम नाने अथवा इंद्रिय रूप नाली जो विषय यहाँ होते हैं इंद्रियों में से हो कर के आत्मा तक जाते हैं इसलिए इसको नाली कह दिया जैसे पानी एक टंकी का वहाँ से निकल के खेत में जाता है उसको पहुँचाने वाला वो माध्यम है उसको नाली बोलते हैं तो यहाँ भी विषय आत्मा तक जाते हैं या मन तक जाते हैं तो इंद्रियों से होके जाते इसलिए यहाँ इंद्रियों को नाली कह दिया गया लेकिन ये वैसी नाली नहीं होगी यानी यहाँ से कुछ निकल करके विषयों से फिर इसमें घुसता होगा वो वहाँ गिर जाता होगा आत्मा के पास जाके ऐसा नाली नहीं है छेद नाली यहाँ माध्यम है तो इंद्रिय रूप माध्यम से चित्त चित्त का बाह्य वस्तु अपरागात बाह्य बस्तियों के उपराग से यानी संबंध से तद उस विषयक सामान्य विशेषण अब सामान्य विशेष आत्मनोअर्थस्य जो अर्थ बाहर होता है वो सामान्य होता है और विशेष स्वरूप वाला होता है वृक्ष दिखाई दिया इन्हें घास दिखाई दिया तो घास में अब क्या है ये धूब के घास हैं या और किसी चीज़ के हैं या अलग अलग हैं ना सारे घास भी वहाँ वैसे तो दूर से हरे हरे दिख रहे हैं वो तो सब घास है इन उसमें भी अलग अलग भेद हैं तो एक जैसे जो हरे हरे मात्र दिख रहे हैं पत्ते दिख रहे हैं उसके भी तो ये सामान्य अर्थ हो गया अब उसमें से किसी के पत्ते छोटे हैं किसी के बड़े हैं किसी बीच में हरे हैं कुछ हैं तो ये विशेष हो गया तो सारे अर्थ ऐसे ही होते हैं सामान्य और विशेष अर्थ वाले होते हैं तो सामान्य और विशेष स्वरूप वाले अर्थों के रहते हुए सामान्य विशेष आत्मनो अर्थस्य सामान्य और विशेष धर्म रखने वाले अर्थों का विशेष अवधारण प्रदाना उनमें से जो विशेष का निश्चय कराने वाली वृत्ति होती है केवल विशेष को धारण करती है यहाँ घास तो दिख रहे हैं सारे हरे हरे लेकिन उसमें दिख रहा है कि ये दूब है ये वो है तो ये विशेष अवधारण हो गया उसमें तो ऐसे जो प्रमाण ऐसी जो वृत्तियां होती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाती है प्रधान विशेष अवधारण की प्रधानता वाली मुख्य रूप से विशेष लक्षण को पकड़ने वाली जो वृत्ति होती है हुँ? पहले आत्मा का जो पढ़ेंगे वहाँ का कर, जान करेंगे उसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न आदि जो गुण हैं ये पूरे का ज्ञान होगा लेकिन ये इच्छा है और ये द्वेश है ये प्रयत्न है इसका ज्ञान नहीं होगा पूरे एक साथ ही दिखाई देंगे पहले अब उसमें से फिर धीरे धीरे छाटेंगे कि इतना ये स्वरूप तो प्रयत्न वाला है इसका लगातार कर रहा है ये प्रयत्न स्वरूप है इसका और ये लगातार अनुभव कर रहा है ये इसका ज्ञान स्वरूप है तो अब ये होगा कि अपने को यहाँ करते हुए प्रतीति होगी अब मैं ज्ञान कर रहा हूँ इतने भाग में इतना हमारा प्रयत्न हो रहा है तो ये सामान्य से फिर विशेष हो जाएगा हाँ मात्र के लिए ये नियम होता है कि कम से कम दो अनुभूति चाहिए जोड़ करके अकेले किसी धर्म का ज्ञान नहीं होता है वही चीज़ आगे ना अर्थ क्योंकि सामान्य विशेष दोनों धर्म रखते हैं तो एक बार में केवल सामान्य ज्ञान होगा विशेष का नहीं होगा हाँ एक ही गुण का सामान्य ज्ञान ही होगा इन दूसरे से ये अलग होता है ये अभी ज्ञान नहीं होगा और जब तक अलग है ये ज्ञान नहीं हो तब तक वस्तु ये है ऐसी अनुभूति नहीं बनेगी तो हाँ तुलनात्मक होना जरूरी है दूसरी वस्तु की नहीं हो रहती है उसे अपने आप तुलना हो जाती है यान। हाँ यानी आपने पढ़ लिया है कि इच्छा दिस प्रेतनात्मा के गुण है तो इस स्थिति में वहाँ इच्छा से अतिरिक्त कुछ राग उठ रहा है तो अपने हो जाएगा ये तो नहीं है इसका धर्म अन्य कुछ भी आ जाएगा रूप रंग आ गया वहाँ अब किसी ने कह दिया कि आ, कोई कोई अब जो ये बुद्धि नहीं है जिसके पास ये आत्मा में रूप नहीं होता है वो ये कहते हैं कि मेरी आत्मा यहाँ दिखाई देती है समाधि में जब मेरी लगती है तो यहाँ मेरी आत्मा आती है और दिखती है तो अब ये क्या है ये तो पूरा मिथ्या ज्ञान है उसका आत्मा में रूप नहीं होता है और अपनी आत्मा कभी अपने से बाहर नहीं देख सकती है ऐसा ज्ञान उसको यदि नहीं है तो उसको तो विशेष ज्ञान भी नहीं होगा उठेगा नहीं सामान्य ज्ञान भी नहीं वो मिथ्या जान हो गया लेकिन जो पढ़ा हुआ है कि आत्मा में रूप नहीं होता है अशब्दम स्पर्शम अरूपम्म आदि ऐसा होता है अगंदम होता है और देखने वाला स्वयं आत्मा होता है तो अपने से दूरी की कल्पना नहीं करेगा वो रूपादि की कल्पना ही नहीं वो करेगा तो उस स्थिति में क्या होगा उसको शरीर के साथ ताजा फिर भी दिखेगा देखेगा मैं ऐसा हूँ इतना बड़ा हूँ तो ऐसा ज्ञान होगा धीरे धीरे फिर इसी में वो विशेषता करता जाएगा काटता जाएगा तो ऐसे करके समय यानी बाहर पहले लक्षण जानेंगे बाहर से ये कि किसी पदार्थ का कितना लक्षण कैसा होता है उसके आधार पर भीरत भीतर देखने का प्रयास करेंगे तो उसके अनुरूप अनुभूति वो बनती जाएगी जब दोनों मिल जाएंगे तो अपने आप लगने लग जाएगा हाँ यही है पिछला जो किया हुआ ज्ञान होता है भी अब जो वर्तमान में जान उभरता है वो दोनों मिल जाते हैं किसी ने कहा कि आगरा का ताजमहल सफ़ेद है यमुना के किनारे है तो वहाँ पहुँचते ही जैसे उस जगह में जाएंगे वो दिखते ही कहेंगे हाँ यही है क्योंकि वो नदी वहीं पर है वो सफ़ेद भी दिखेगा ही दिखेगा अब दूसरे भवन के बारे में नहीं लगेगा ये ताजमहल है इन वहाँ जाने पर अपने आप लग जाएगा हाँ यही है तो इसीलिए लगेगा कि वैसा पहले से है भीतर वो दोनों जब मिल जाते हैं तो अनुभूति उठती है कि यही है जिस विषय में पहले से नहीं है जान, उस विषय में ये अनुभूति नहीं उठेगी कि यही है उसमें ये लगेगा कि हाँ कुछ है जैसे कोई अपरिचित आदमी आ जाएगा तो कभी नहीं लगेगा कि वही आ गया हर्ष में लगेगा कौन है लेकिन आपको नाम बता के आया है या सूचना मिल गई है कि एक व्यक्ति आने वाला है तो उसके साथ यही ज्ञान उठेगा कि यही है तो हर्ष में जो भी देखना चाह रहे हैं वहाँ पर उसमें निश्चयात्मक होने के लिए पहली बुद्धि चाहिए उस बुद्धि से मिलती बुद्धि अगर हो जाएगी तो या तो इस रूप में दो बुद्धि चाहिए या फिर है कि स्वयं दो पदार्थ का ज्ञान वहाँ रहेगा भिन्न भिन्न धर्म वाला तो उसमें से निश्चय आप करेंगे कि ये है ये नहीं है तो ऐसे तुलनात्मक या तो करें फिर निश्चय होगा अपनी तरफ से या सीधे सीधे पूरे लक्षण पहले से ज्ञात हैं अब वो उठने के बाद अपने आप हो जाएगा निर्णय यही है थी थी हाँ चित्त हाँ चित्त से बाह्य वस्तु प्रागत ये जो कह रहा है कि बाहर वृक्ष दिख रहा है जैसे ये घड़ी बाहर है ये बाह्य वस्तु हो गई अब इसका क्या है हमारे चित्त के साथ उपराग संबंध होता है लेकिन ये संबंध आँख के माध्यम से होगा तो आँख के कारण जैसी भी घड़ी है अब मन इस आँख से जुड़ करके घड़ी जैसा हो जाता है तो घड़ी विषयकार होने का नाम उपराग होता है यानी जैसा विषय है मन वैसा ही बनता है पहले इसका नाम उपराग कहते हैं इसी को वो क्या बोलते हैं तस् तदन जनता आगे आएगा वो समापत्ति या जिसको कहेंगे समापत्ति से स्थिति जो तस तदन जनता इसी को उपराग भी कहते हैं इसी को तस्तदन जनता कहते हैं तो तदन जनता की जो खड़ी स्थिति होती है अब नहीं टिक बदलेगी उसका नाम हो जाता है समापत्ति अभी यदि निश्चित नहीं हो रही है तो वो तदन जनता है अभी वो एक बार चित बदलेगा लेकिन अभी स्थिर नहीं होगा जब तक स्थिरता नहीं आती है वो समापत्ति नहीं बनती है तो स्थिरता हो जाने पर वही स्थिति समापत्ति की बन गई और ये घड़ी है ये जो निश्चय होता है ये समाधि हो जाती है ये भी तर्क समाधि है यानी एक ही साल सारी स्थितियां होगी वस्तु के अनुरूप जो कथन कहेंगे वस्तु के संबंध से जो कथन कर रहे हैं उसका नाम समाधि है उस वस्तु के अनुरूप जो चित्त की अवस्था को जब बताना हो उसका नाम समापत्ति है लेकिन वस्तु के अनुसार केवल चित्त के परिवर्तन को कहना चाह रहे हैं तो उसका नाम उपराग है और ये उपराग वस्तु के अनुरूप जो होता है इसका नाम है ये अभी ये जो कह रहे हैं क्या कर रहे थे इसको तस्तनता तो चित की स्थिति हो गई ये उपराग नाम इसी को कहेंगे भी चित का ऐसा होना तो इस तरह से बाह्य वस्तु के उपराग से यानी बाह्य वस्तु के यहाँ उपराग हम केवल संबंध ले रहे हैं यानी बाह्य वस्तु के अनुकूल अनुकूल होए हुए चित्त से ये पूरा अर्थ होगा घड़ी जैसा चित्त के बन जाने से हाँ आ, हाँ विषय के अनुरूप मन का होना जो है वो उपराग है उस उपराग के कारण उपरागात बाय वस्तु उपरागात तद सामान्य विशेषण धारणो अर्थ से सामान्य विशेषात्मनो अर्थस से अब ये घड़ी जो है ये भी घड़ी है और ये भी घड़ी है और इधर जो लगी हुई ये भी घड़ी है ये तीनों ही घड़ी है लेकिन ये इस घड़ी से भिन्न है ये इसमें तो अंक उगते हैं इसमें नहीं उगते हैं उगते है। या ये गोल वाली है ये चौड़ी वाली है ये घड़ियों में विशेष है इसका ये अच्छा है हाँ अब ये अच्छा है या इसका स्वरूप इस तरह का है दोनों घड़ी होना इतना जो जाना है ये सामान्य हो गया सामान्य अर्थ है दोनों जब कहेंगे ये तो अंक देती है इसकी कांटे चलते हैं ये विशेष हो गया अवधारण तो विशेष सामान्य विशेष धर्म वाला अर्थ हो, होगा इनमें से विशेष अवधारण बिना अंक वाली जो हम देख रहे हैं कांटे वाली ये विशेष अवधारण है तो इससे संबंधित अब जो वृत्ति बन रही है सामने घड़ी है और ऐसी है ऐसी वाली नहीं है दोनों एक साथ हो रहे हैं अब वो अंक नहीं देती है जो दिख रही है इसकी कांटे ही चलते हैं ये समय में विशेष अवधारण है तो ऐसी अवधारण प्रधान वाली बुद्धि जो है तो ये जो ज्ञान हो रहा है ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ये नियम सभी जगह लागू होंगे जिस चीज को देख रहे हैं उसको देखते समय उस जैसा दूसरा पदार्थ भी होगा लेकिन उसमें अब निश्चय हो जाएगा कि ये ये नहीं है ये वो नहीं है आत्मा को शरीर के साथ देखने लगे पहले तो अब ये होगा कि आत्मा तो निराकार है चेतन मात्र है रूप रहित है लेकिन शरीर तो क्या है ये स्पर्श आदि वाला है ये रूप आदि वाला है दोनों विशेषताएँ दिख जाएंगी केवल आत्मा दिख जाएगी शरीर का भेद नहीं दिखेगा अभी आत्मा का विशेष ज्ञान नहीं है और केवल स्पर्श स्पर्श आदि ही जात हो रहे हैं तो ये भी आत्मा का ज्ञान नहीं है अभी तो ऐसे यानी दोनों में पहले भेद दिखेगा और भेद इस रूप में दिखेगा कि दोनों अलग अलग तरह के हैं घुलना मिलना नहीं चाहिए केवल आत्मा यानी केवल क्या नाम है अनुभूति इच्छा प्रयत्न को जानते हैं ज्ञान को जानते हैं तो इतना मात्र आत्मज्ञान नहीं है यानी कुछ नहीं करेंगे ना ऐसे बैठ जाएंगे चुपचाप तो केवल अनुभूति होगी कि मैं जान रहा हूँ इतना लगेगा तो इतना लगना ये आत्मज्ञान नहीं है इसमें ये बैठा हुआ हूँ ये भी मिला हुआ है मुझ बैठे हुए को अनुभूति हो रही है तो इतना भाग्य शरीर का जुड़ा हुआ है इसमें, इसमें तो इसमें लगना चाहिए कि मैं बैठ करके ना शरीर में अब मैं जान रहा हूं ऐसा ऐसा भेदक जो होगा ज्ञान अंतर दोनों में दिखने चाहिए यहां से शरीर है यहां से आत्मा है यहां दोनों में इतना संबंध है ऐसा जो विशेष ज्ञान होगा फिर वो आत्म प्रत्यक्ष होगा आत्मा को जान रहे हैं तो आत्मा की क्रिया जात होगी मैं अब प्रयत्न कर रहा हूं मैं अनुभूति कर रहा हूं दूसरा नहीं कर रहा है ऐसे व्यवहारिक ज्ञान भी हो जाएंगे व्यवहारिक ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष का लक्षण होता है हर समय व्यवहार यदि नहीं हो पा रहा है तो अभी वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं आता है कभी भी सामान्य ज्ञान माना जाएगा तो सभी अर्थों में चाहे शरीर को जान रहे हैं आत्मा को जान रहे हैं ऐसे ईश्वर का भी होगा आत्मा में और ईश्वर में भेद है समान भी है दोनों दोनों में चेतना एक जैसी है इच्छा प्रेतन दोनों की एक जैसी है लेकिन फिर भी दोनों में अंतर है एक की जो चेतना है वो कभी जो जान की स्थिति है वो बदलती नहीं है कभी एक रस रहती है एक वाले की तत्काल बदल जाती है तो ऐसे ऐसे दोनों में सामान्य और भेद भी है वहां प्रत्यक्ष वाले जो लक्षण है ना हाँ इससे जो अंतिम परिणाम आता है वो घटता है इंद्रिय प्रणाली शब्द नहीं घटेगा इंद्रिय प्रणाली केवल ऐन्द्रिक वस्तुओं में लगता है मन में भी नहीं लगेगा ये लागू मन का जो प्रत्यक्ष होगा वहाँ भी ये प्रत्यक्ष वाला नियम नहीं, नहीं लगेगा इंद्रिय ही नहीं यहाँ जो प्रत्यक्ष लक्षण लिया इंद्रिय सहित लिया है ऐंद्रिक विषयों के लिए लिया है लेकिन इसकी जो प्रक्रिया होती है न वो एक ही होगी संबंध रहेगा यानी मन विषय पहले बनेगा आत्मा का वो विषय चिंतन के समय हटना नहीं चाहिए यानी शरीर को सोचते हुए मन की अनुभूति हो जाए ऐसा नहीं होगा मन को ही विषय बनाना पड़ेगा पहले तो अब मन का मन के साथ संबंध हो गया तो यहाँ अब जो ज्ञान उठेगा तो तत्संबंध सिद्धम होगा ये यानी उसके संबंध से ही उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो सांख में जो दिया है ना परिभाषा ध्यान है प्रत्यक्ष का यद तत् सम्बन्ध तदाकारो लेखी विज्ञानम प्रत्यक्षम वो पूरे पर लागू होता है योगदर्शन में जो दिया हुआ है वो उस पर लागू नहीं होता है लेकिन यद तत्त संबंध सिद्धम तदाकारोलेखी जो है ये इसमें भी वही होता है उसमें भी वही होता है इसमें कहीं भेद नहीं है तो हाँ नहीं तदाकारोलेख जो होना है और विषय के संबंध से होना है इसका निषेध नहीं होगा संबंध सिद्धम एक में संबंध इंद्रिय के माध्यम से होगा विषय के साथ दूसरे में केवल ज्ञान के माध्यम से होगा लेकिन संबंध बनाना पड़ेगा उसका तदाकारता मतलब जैसा स्वरूप है वह का ज्ञान वैसा ही उठेगा बिना चित्त के ही होगा लेकिन ज्ञान वैसे ही होगा चित्त में जिसे ईश्वर के द्वारा जो ज्ञान होता है वो आत्मा में पहले होता है लेकिन आत्मा के साथ संबद्ध चित फिर वैसे ही हो जाता है हाँ अभी यहाँ जो कहा है ना आत्मा चित्त आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते आत्मा के अनुरूप बन के जो रहता है चित तो उसमें होगा आत्मा में जैसी अनुभूति उठेगी चित तदनुकूल हो जाएगा बाधक नहीं बन अगर तद नहीं होता है तो बाधक बना रहेगा बाधक होते ही उस ज्ञान को हटा देगा ये टिकने नहीं देगा और दूसरे में होता है कि पहले जो संप्रजात समाधि वाली स्थितियाँ होती है इसमें पहले ज्ञान मन में उठता है मन में उठा हुआ ज्ञान फिर आत्मा में तद्रूप बनता है तो ये चित्त के माध्यम से आत्मा में अनुभूति अब हो रही है आने भी हो सकता है ये बाधक लेकिन जैसे जैसे चित्त चलेगा वैसे आत्मा में अनुभूतियाँ होगी यहाँ चित्त प्रधान है नहीं वहाँ आत्मा प्रधान है लेकिन दोनों की अनुभूति जो होती है दोनों में सामने रहती है अंतर इतना ही हो जाता है इसीलिए चित्त में जो अनुभूति हो रही है जैसी आत्मा को प्रत्यक्ष होता है चित्त में उत्पन्न हो या हुआ ज्ञान वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है ईश्वर वाला ज्ञान जैसा भी होगा वो प्रत्यक्ष ही होता है क्योंकि वो हर्ष में क्या होता है विशेष होता है चित्त में नहीं होता है, लेकिन वो हर्ष में विशेष धर्म वाला होता है विशेष धर्म प्रत्यक्ष जैसा होता है क्योंकि प्रत्यक्ष वाला ज्ञान भी हर समय विशेष ही होगा सामान्य नहीं होता है ये तो इस रूप में इसको लेना चाहिए आगे आगे रहने दे देर हो जाएगी अभी तो नहीं होगी ठीक नहीं दे